श्री भागवत निवास आश्रम की जय श्री श्रीताय गौर हरिबो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गो जय रामण binda jay jay radha raman hari govind jay jay govind jay jay gopal jay jay binda jay jay gopal jay radha raman hari govind jay ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमा जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल वाद्म जगत्प्रबती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धाम नमा तत् हृदय येरणया प्रवर्तिहम तो बराको तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेह श्री श्रीगुरून् श्री श्री वैष्णवाई श्री रूपं जा सहगण गण रघुनाथ सजीवं साइतम सावधूत परिजन सहित श्री कृष्ण श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधाकृष्ण पहगणललता श्री विशाखान्ता आजालबितुजौ कनकावदीर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौ द्विजरौ युगधर्मौ वंदे जगत्कुण तत्कन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषवाणु सुते दें प्रणमा हर प्रि नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम दिवीं सरस्वती व्या तू जयमदीर वाचाकर्भ्यश्च कृपुभ्यु चाता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे दुर्गतजन दयावलोको हे भट्टिम सुमते रघुनाथ दासजीवे कन्न मदयांद्रा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय पर मंगल श्री श्रीमद भागवत श्री चैतन चरताम्रत श्रीमद महाप्रभु की भिक्षा संकोच की लीला का वर्णन कर रहे हैं श्री रामचंद्रपुरी ईश्वरपुरी जी के साथ के हैं गुरु भाई हैं और वे जब आए तो श्री माधवनपुरी उनके चित्त को कभी दुखाया था इसकी वजह से इनमें एक दुर्गुण आ गया और वो दुर्गुण ये कि सब जगह ये दोष दर्शन करने लगे रामचंद्रपुरी तो गुरु अवज्ञा उनका दृष्टान्त है श्री रामचंद्रपुरी और गुरु कृपा उनके दृष्टान्त है श्री ईश्वर पर उसी लीला का वर्णन कर रहे हैं कि श्री रामचंद्रपुरी जी ने हरी श्री रामचंद्रपुरी जी ने पहले तो आग्रह करके स्वयं परोसा कि मैं परोसूंगा और ज्यादा ज्यादा परोसा आग्रह करके खूब खिलाड़े हैं तो यथेष्ट भिक्षा कहिल ते हो ला लागिया पहले इनसे खूब इनकी भिक्षा कराई और फिर ये मन में विचार किया कि ये ज्यादा खा लेंगे तो फिर इनकी निंदा करूंगा तो खुद ने ही ज्यादा परोसा और फिर बाद में नंदा करने कर रहे हैं आठवीं परिचय की चौदहवीं प्यार है सुने चैतन्य गण करे बहु भक्षण बोले अरे हमने सुना है कि चैतन्य के गण खाते बहुत हैं ये हमने सुन रखा है सत्य सही ही वाक्य बिल्कुल सही सुना जैसा सुना था वैसा ही देखा कितना खाते हैं ये लोग चैतन्य के भक्त निंदा करने लगे रामचंद्रपुरी साक्षात देखे लिए एक कौन यहां पर साक्षात रूप से देख लिया सन्यासी के एक खाओ या और धर्म नाश सन्यासी इतना खाएगा तो उसके धर्म का नाश हो जाएगा बैराग्य हया खाए बैराग्य नहीं भास बैराग्य होकर के इतना खाते हो यहां पर तो वैराग्य का छींटा भी नहीं है तुम लोगों में ऐसे डांट रहे हैं और सब चुप कोई नहीं बोल, उनके सामने बोल नहीं सकता है महाप्रभु ने भी रोक दिया कोई बोलेगा नहीं जो कह रहे हैं चुपचाप सुन लो यही स्वभाव तार आग्रह करे पीछे निंदा करे आगे बहु खाओ या कि ये उनका स्वभाव है कि पहले तो आग्रह करके बहुत खिलाते हैं और पीछे से निंदा करते हैं ये रामचंद्रपुरी जी का स्वभाव हुआ क्यों हुआ अब उसको बताते हैं कि पूर्व माधवेन्द्रपुरी ये करे अंतरधान जब माधवेन्द्रपुरी अंतरधान लीला कर रहे हैं अंतिम समय है माधवनपुरी अपनी लीला का रामचंद्रपुरी तबे तार स्थान श्री उनके स्थान पर आए गोसाई करे कृष्ण नाम संकीर्तन श्री माधवनपुरी उस समय कृष्ण नाम का संकीर्तन कर रहे हैं आई दीनदयाल नाथ ऐसे कहकर के हे दीनदयाल हे नाथ हे कृष्ण ऐसे संकीर्तन कर रहे हैं कृष्ण नाम का संकीर्तन कर रहे हैं और दुखी होकर के पुकार रहे हैं कि मथुरा ना पाए कि बल हाँ, मैंने मथुरा नहीं पाया इसमें मैं अंतिम समय में वृज क्षेत्र में नहीं हूं ये मन में विचार करके क्रंदन कर रहे रामचंद्रपुरी तबे उपदेश तारे उस समय रामचंद्रपुरी गुरु जी को ही उपदेश करने लगे माधवेन्द्रपुरी जी को उपदेश करने लगे शिष्य हा गुरु के कहे भाई नहीं करे शिष्य होकर के गुरु को उपदेश दे रहे हैं और जरा भाई भी भाईभीत नहीं हो रहे और कह रहे हैं तुम्हें पूर्ण ब्रह्मानंद करो स्मरण कि तुम पूर्ण ब्रह्मानंद उनका स्मरण करना करो तुमको भाई नहीं होना चाहिए इस समय पूर्ण ब्रह्मानंद का स्मरण करो तुम चिद्रम भाया तुम स्वयं भी ईश्वर के आयुष हो चिद्रम हो और चिद्रम होकर के अपने आप आपके आनंदमय स्वरूप का अनुभव करो चिद भाया क्यों नहीं करो कृंदन फिर कृदन क्यों कर रहे हो इस समय अपने ब्रम्म स्वरूप का ध्यान करो कि मैं ब्रह्म और कंदन नहीं करना चाहिए सभी वस्तुएं ब्रह्म रूप है जो भेद दिख रहा है वह केवल अध्यास के कारण भ्रम के कारण दिख रहा है और ये जब ज्ञानोदेश देने लगे तो श्री माधवेंद्रपुरी बड़े दुखी हो रहे हैं और शून्य मन में क्रोध उपजिल उनके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और सबके दूर दूर पापिष्ठ कह रहे हैं अरे पापिष्ट माने महान पापी दूर हो दूर हो मैं तो मर रहा हूं तो मुझे ब्रह्मोपदेश प्रदान कर रहा है बल करे उस समय रामचंद्रपुरी जी का भर्षण किया कृष्ण न पायल मुहि ना पायल मथुरा आपन दुखे मरो ए द्विते आयिल ज्वाला हाय मुझे कृष्ण मिले नहीं कृष्ण वियोग में मैं व्याकुल हो रहा हूं हाय मुझे धाम की प्राप्ति नहीं हुई मथुरा धाम भी नहीं मिला मुझे मैं तो अपने दुख में मरा जा रहा हूं और हाय धाम छूट गया धाम नहीं मिल रहा है हाँ कृष्ण नहीं मिल रहे हैं और आपन दुखे मरो और ये दीते आयल ज्वाला और ये मुझे आग लगाने के लिए और आ गया है ये मुझे और जला रहा है दुख दे रहा है मोर मुख ना दिखाई तुम्हें याओ यथित अरे मेरे सामने मत खड़ा रहे तू चला जा, जा, जा तुझे जाना हो तू कहीं दूसरी जगह चला जा। जाने देखे मैले मोर हवे असल गति यदि मैं तुझे देखूंगा और फिर यदि मरूंगा मिले यदि फिर मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा तो मोर हो असद गति मुझसे असद गति की प्राप्ति होगी कृष्ण न मरो आपने दुखे, मोर उपदेश इच्छा मूर्ख हाय मैं तो कृष्ण को नहीं देख पा रहा हूं और मैं अपने दुख में ही मरा जा रहा हूं कि धाम नहीं मिला कृष्ण नहीं मिले मैं अपने दुख में मरा जा रहा हूं और ये मुझे ब्रह्म का उपदेश दे रहा है कि तुम तो ब्रह्म हो जीव आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है ऐसा उपदेश दे रहे हो यही छार मूर्ख है ये तो बिल्कुल अत्यंत अत्यंत तुच्छ मूर्ख है चार का तात्पर्य एकदम तुच्छ ये तुच्छ मूर्ख ही है ऐसे श्री माधवपुरी दुखी हो रहे उस समय इन्होंने उपदेश दे करके तो संतोष दिया नहीं महाजन श्रीपाल उपेक्षा करें श्री महाजनपुरी ने जब इनकी उपेक्षा की थी से ही अपराधे महाजनपुरी की भी ये उपेक्षा कर रहे हैं गुरुजी की भी उपेक्षा की इन्होंने रामचंद्रपुरी जी ने गुरुजी की उपेक्षा की थी इसलिए सही अपराध है हार वासना जन्मिल उस अपराध के कारण ही इनमें दूसरों की निंदा करने में वासना निंदा करने की वासना उत्पन्न हो गई और किसी की निंदा करने में इनको बड़ा सुख मिलता है तो निंदा करने की वासना इनके हृदय में उत्पन्न हो गई निंदा है शुष्क ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी ना संबंध सर्व लोग निंदा करे निंदाते निर्बे शुष्क ब्रह्म ज्ञानी भक्ति का संपर्क जहां नहीं है ऐसे ज्ञानी को शुष्क ज्ञानी कहते हैं कि केवल हम विवेक के आधार पर मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे वो है शुष्क ज्ञानी जहा विवेक को रखा जाएगा वैराग्य को रखा जाएगा परंतु संसार से आसक्ति दूर होगी भक्ति कृष्ण नाम से ही ये विचार किया जाएगा संसार जो नृत्य होगा वो कृष्ण नाम से ही होगा ये विचार यदि किया जाएगा तो वो सृष्ट होकर के विराजमान तो ये शुष्क ज्ञानी है दो प्रकार के ज्ञान और दो प्रकार के वैराग्य कही गई भक्त साम्य संधु में शुष्क ज्ञान और युक्त ज्ञान ऐसे ही शुष्क वैराग्य और युक्त वैराग्य शुष्क ज्ञान का तात्पर्य है विवेक के आधार पर भेद को मिटा करके सभी ब्रह्म हैं यह विचार करना विवेक के आधार पर ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करना यह शुष्क ज्ञान युक्त ज्ञान है कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा संपूर्ण जगत को प्रकट कर रहे हैं उन्होंने तटस्था शक्ति के कारण मुझ जीव को भी प्रकट किया और स्वरूप शक्ति में भी विराजमान है तो ब्रह्म का भी ज्ञान अपना भी ज्ञान और जगत का भी ज्ञान पंत जीव जगत और ब्रह्म इनके बीच में जीव जगत सेव्य है सेवक हैं, हैं? ब्रह्म सेव्य है यह विचार रखना और भक्ति के आधार पर फिर संसार से निवृत्त होना यह है शुष्क ज्ञान नहीं युक्त ज्ञान भक्ति के आधार पर मुक्त होने का प्रयास करना ये मुक्त ज्ञान है शुष्क वैराग्य वो कि सब चीज मायिक है और मायिक समझ करके भगवत चरणामृत भगवत धाम भगवत प्रसाद इनको भी मायिक समझ करके अरे हम तो कुछ नहीं लेते हैं हम कुछ नहीं हम तो हम तो परम निष्ठ हैं व्रत रखने वाले हैं ऐसा लेकर के चरणामृत वैष्णव नाम भगवत प्रसाद भगवत शिव ग्रह सबके सबको माइक करके मानना और उनका त्याग करना इसका नाम है शुष्क वैराग्य जबकि भगवत प्रसाद संसार से आसक्ति को छुड़ाने वाला है वैष्णव वे सर्वदा सर्वदा कृपा बरसा करके वैराग्य को उत्पन्न करने वाले होकर के विराजमान हैं। वैष्णवों का संग करेगा तो संसार में आसक्ति नहीं होगी इसलिए रसिक जनों का संग बहुत आवश्यक है मानवतन प्राप्त हो जाना बहुत कठिन बात और फिर रसकों का संग मिलना यह और भी कठिन बात हो करके विराजमान वृंदा विपिन मिलना यह और भी कठिन श्री शंकराचार्य भगवत पात कह रहे हैं कि मनुष्यत्वम मुख्यत्वम और महापुरुष संश्रय ये तीन वस्तु अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है मनुष्य होना मनुष्य होने के साथ साथ मोक्ष मुझे प्राप्त हो यह इच्छा होना महापुरुषों का आश्रय प्राप्त करना ये तीन वस्तु इनमें महापुरुषों का आश्रय ये बहुत ज्यादा आवश्यक है मनुष्य का चेहरा मिल जाए तब भी कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं हो जाएगा मनुष्य जैसा चेहरा भले मिल जाए सुंदर चेहरा भले मिल जाए परंतु तो वो मनुष्य है ऐसा नहीं है मत्वा कार्याण सीब्यती मनुष्य जो विचार करके कार्यो को संपादित करे उसका नाम है मनुष्य तो यदि विचारशीलता नहीं है तो केवल मनुष्य का चेहरा मिल गया तो व्यक्ति मनुष्य नहीं होगा फिर संसार से मैं मुक्त हो जाऊं भाव भी कहीं ना कहीं होना चाहिए संसार से मुक्त होना यही जीवन का परम लक्ष्य नहीं है भक्तों का परम लक्ष्य है कृष्ण सेवा जो ज्ञानी है वे तो संसार से मुक्त होंगे तो उपाधि के नाश होने पर जीवा अपना ब्रम में मिल जाएगी ये उनकी भावना रहती है महापुरुष संशय बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि माया अत्यंत बलवान है संतों का संग मिलेगा तो लोभ बना रहेगा लोभ बढ़ेगा और लोभ बढ़ रहने पर ही भक्ति की प्राप्ति होगी सेवा की प्राप्ति तो ये तीनों वस्तुएं मनुष्यत्व मुख्यत्वम और महापुरुष संश्रय। ये तीनों बहुत आवश्यक हो करके विराजमान तो इन्होंने गुरुदेव की निंदा की महापुरुष संश्रय को छात्र्याग किया इसलिए इनको बंधन की प्राप्ति हुई और इनमें निंदा करने की जो वासना है वो और अधिक बढ़ गई ज्ञान को कहा गया है सात्विक भक्ति को कहा गया है निर्गुण सात्विक का प्रयोग करने पर भी माया की पूरी तरह से निवृत्ति नहीं होगी क्योंकि सत्व भी माया का एक अंग है परंतु भक्ति चिन्मय है निर्गुण है वह रजोगुण तमोगुण से रहित तो होकर के सत्व नहीं है बल्कि वह चिन्मय है चिन्मय वस्तु के द्वारा त्रिगुणात्मक माया का नाश होगा सत्य गुण के द्वारा रजोगुण तमोगुण का तो नाश हो जाएगा परंतु गुण का अपने आप में नाश नहीं रहेगा सत्य गुण के आकर्षण से रजोगुण तमोगुण फिर से कहीं ना कहीं मिल जाएंगे जुड़ जाएंगे क्योंकि कोई भी गुण अकेले कार्य नहीं करता है तीनों गुण मिलकर के कार्य करते हैं क्रियाशील तभी होंगे जब तीनों गुण मिलेंगे जैसे सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपस्टम्भकम चलम तमः रज गुरुवार तमह प्रदीपास्त्र तो कहता है जैसे दीपक में बत्ती भी चाहिए दीपक में तेल भी चाहिए आधार भी चाहिए और दीपक में अग्नि भी चाहिए तो ईंधन भी चाहिए आधार भी चाहिए और अग्नि भी चाहिए तीन चीज मिलेंगी तो दीपक कहलाएगा एक भी चीज हट जाएगी आधार नहीं है तो दीपक तो अग्नि नहीं रहेगी ज्वाला नहीं है तो अग्नि नहीं रहेगी और यदि ईंधन नहीं है तब भी अग्नि नहीं रहेगी ऐसे ही सत्व और स्तंभ तीनों मिलकर के ही क्रियाशील होते हैं सत्वगुण अकेले क्रियाशील नहीं हो सकता है परंतु भक्ति क्योंकि विशुद्ध सत्व भक्ति आल्हाय शक्ति की एक वृत्ति है इसलिए भक्ति के द्वारा सत्वगुण की भी नृत्ति हो जाएगी और फिर चिन्मयता की साधक को प्राप्ति हो जाएगी यह अंतर हुआ दोनों में वैष्णवगुण विशुद्ध सत्व को एक अलग चीज मानते हैं जबकि ज्ञानी जन विशुद्ध सत्व का तात्पर्य है कि जिसमें रजोगुण तबोगुण नहीं है ऐसा सत्वगुण विशुद्ध सत्व कहलाएगा परंतु ऐसा सत्वगुण किसी काम का नहीं है वो कार्य नहीं करेगा प्रभावशाली नहीं होगा क्योंकि प्रभावशाली होने के लिए रजगुण तमुगुण से युक्त होने पर भी सत्वगुण कहीं कार्य करता है अन्यथा कार्य नहीं करेगा वो जल ही बना रहेगा इसलिए भक्ति की बहुत आवश्यकता है शुष्क वैराग्य और शुष्क ज्ञान इन सब का त्याग कर देना चाहिए शुष्क ज्ञान का मतलब है हमें भक्ति की जरूरत नहीं है और हम बिना भक्ति के केवल सत्सद विवेक के आधार पर वस्तु को प्राप्त कर लेंगे तो सत्संग विवेक के आधार पर यह असत्य साथ कुछ देर के लिए अज्ञान बंधन दूर हो जाएगा माया इतनी बलवान है कि अणुजीव को दोबारा वहां दबो चुनेगी दोबारा बशीभूत कर लेगी परंतु भक्ति चिन्मय है ऐसी स्थिति में साधुता बनी रहेगी और साधुता बनी रहने पर जल्दी से ही फिर संतता आ जाएगी तो भजते अपचेत सुदूरा चार साधु सब मंतव्य साधु और संत इन दोनों में अंतर है दोनों के अर्थ में साधु कहेंगे जो सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है हो सकता है उसमें कहीं पुराने संस्कारों के कारण कुछ कमी रह गई तो अपिचे पुराने संस्कारों के कारण उसमें कहीं दुराचार के कुछ लक्षण दिख सकते हैं परंतु वो शीघ्र भवत धर्मात्मा सस्व शांति गति कौनते ही न मे भक्त वह जल्दी ही उसके भी दोष दूर हो जाएंगे तो सामान्यतः तो साधु और संत दोनों को एक माना जाता है परंतु तो साधु वो है जो अभी परिपक्व नहीं है जिसमें कुछ कमी हो सकती है परंतु तो संत वो है जो पूरा संदग्ध है संद्ध का तात्पर्य है जिसने कवच पहन रखा है भक्ति का शरणागति का कवच पहन रखा है तो साधु भी फिर संत बन जाएगा संत का तात्पर्य है कि जो सन्नत होकर के कवच पहन करके तैयार होकर के जो तैयार है एक लक्ष्य की ओर लगा हुआ है अथवा संत का तात्पर्य है सन्नत है हाथ जिसके प्रभु के श्री चरणारिंद में जिसका सिर जिसके हाथ जोड़े हुए हैं उसका नाम है संत और उन संत की भी अपेक्षा रसिक होना और भी बड़ी बात है साधु संत रसिक रसिक वो है जिसने अपनी सारी अभिलाषाओं को श्री प्रभु के सुख के साथ में ही जोड़ दिया उसका नाम है रसिक जीव ईश मिल दो नाम रूप गुण परिहरे रसिक कहावे सोय जो जल घोर है सर करा प्रभु की इच्छा में ही जिसने अपनी इच्छाओं को घोल दिया है निज इच्छा की जिसकी रही नहीं है उसका नाम है रसिक तो श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया शुष्क वैराग्य शुष्क वैराग्य उसका नाम कि जहां भगवत स्वरूप को भी चिन्ह में न मान करके उसको भी कहीं त्याज मान लिया जाए उसको भी माया का एक अंश मान लिया जाए तो वो हो जाएगा शुष्क बैराग्य भगवत प्रसाद भगवत चरणामृत इनको भी कहीं माइक समझ करके उनका भी त्याग कर दिया जाए तो वो हो जाएगा शुष्क बैराग्य पंत भगवत स्वरूप भगवत प्रसाद भगवत नाम इनको यदि वाणी का एक विलास नहीं माना जाए इनको माइक नहीं माना जाए इनको भी भगवान का अवतार और चिन्ह में माना जाए तो उसका नाम है युक्त वैराग्य तो देह को लेकर के कोई वस्तु का त्याग करना परंतु भगवत संबंध से किसी वस्तु को ग्रहण करना यह है युक्त वैराग्य परंतु भगवत संबंध को नवचार करते हुए केवल वैराग्य धारण करना यह शुष्क वैराग्य है ऐसे ही बिना भक्ति के मैं केवल विवेक संसद विवेक यहां मुश्य फलभोक्त त्याग मैं समाधि सच संपत्ति और मुमुक्षा इन चार साधनों के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा ऐसा ज्ञान विचार कर लेना वह कहलाएगा शुष्क ज्ञान संसद विवेक ये नित्य रहने वाली वस्तु है यह नित्य नहीं रहने वाली वस्तु है संसार की जितनी भी वस्तु हैं वे सब संसि नाश होने वाली है ये असत है जो कूटस्त होकर के नित्य रहे वो ही सत होकर के ज्ञान का एक साधन है ससद फिर सत्य करके साथ न मुझे संसार का सुख चाहिए यह माने दुष्यमान जगत का सुख और अनुष्य माने जो सामने नहीं दिख रहा है ऐसे स्वर्ग का सुख वो भी मुझे नहीं चाहिए इस्लोक को परलोक दोनों का सुख नहीं चाहे उसका नाम है इ और आमुष्मिक अक और आमुष्मिक अहिक माने यहां का और अमुष्मे पर लोग का दोनों के सुख का त्याग अमुष्मिक फलभोग त्याग तीसरी है समानी षट संपत्ति छह संपत्तियों को ज्ञानी धारण करता है ज्ञान मार्ग में शम दम तितिक्षा उपरति समाधान और शुद्धा, शुद्धा का मतलब है भक्ति ये छह साधन उसमें होने चाहिए परंतु श्रम के द्वारा अपनी ज्ञानेंद्रियों को अंतकरणों को वश में करना दम के द्वारा अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को वश में करना श्रम के द्वारा अपने अंतकरण को वश में करना दम के द्वारा ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों को भषम करना प्रतीक्षा का तात्पर्य है कष्ट मिलने पर भी उसको सहन कर लेना ये हुआ प्रतीीक्षा शम नम उपरति का तात्पर्य है विषय सामने हैं परंतु फिर भी उनकी ओर आकर्षित नहीं होना उनका त्याग कर देना उपरति और समाधान का तात्पर्य है अष्टांग योग समाधि तात्रिक भानता यह स्थिति प्राप्त होना यह है समाधि धारणा ध्यान समाधि धारणा का तात्पर्य है जहां चित्त का देशबंध किसी एक लक्ष्य में ही चित्त को लगाना यह धारणा है ध्यान का तात्पर्य है कि वहां किसी वस्तु का विवरण सहित स्मरण करना योग्य ध्यान और जिस वस्तु का ध्यान किया जा रहा है उसके अलावा और कोई दूसरी वस्तु दिखे ही नहीं उसका नाम है समाधि तात्रिक भांता और वो समाधि कभी सविकल्प और कभी निर्विकल्प हो जाए जहां ज्ञाता गे ज्ञान ये त्रिप्टी बनी रहे उसका नाम है सविकल्प जहां ज्ञाता गये ज्ञान ये त्रिप्टी समाप्त हो जाए उसका नाम है निर्विकल्प जैसे दीपावली के दिनों में कहा जाए कि खाण का हाथी दे दो दुकान से खरीद करके लाया जाए तो खाण का हाथी दे दो आदि के लो खाण के हाथी दे दो तो वहां खाण का भी ध्यान है और हाथी का भी ध्यान है तत्त्वतः वस्तु तो है खाण तो वस्तु का भी विचार है और उसकी उपाधि का भी विचार है हाथी का भी आकार का ध्यान है तो नाम और आकार दोनों कहीं जुड़े हुए हैं परंतु तो नामाकार होने पर भी जहां मूल रूप में वस्तु ब्रह्म ही है ब्रह्म के अतिरिक्त तो और कोई दूसरी वस्तु नहीं है उसका नाम हुआ संविकल्प समाधि तो नाम रूप सहित ज्ञाता ज्ञ ज्ञान सहित परतत्व का विचार करना यह हो गया सविकल्प समाधि निर्वकल्प समाधि कहेंगे जहां ज्ञाता ज्ञान इनका विचार न हो करके केवल पदार्थ जो ध्य पदार्थ है उसका ध्यान हो तो संपत्ति ज्ञान की जो है वो हो गई क्षम दम प्रतिक्षा माने कष्ट को सहन करना उपरति माने विषय यदि आकर्षित कर रहे हैं तो वहां से भी अपने चित्त को विवेक से वापिस निकालना समाधान माने अष्टांगी योग और उसमें समाधि और छठी जो चीज है वो है श्रद्धा श्रद्धा का तात्पर्य है शास्त्र के वचनों में अत्यंत अत्यंत विश्वास उसका नाम है श्रद्धा शास्त्र में पूरी तरह से विश्वास रखना शास्त्र ये कहते हैं कि सर्वं खौल ब्रह्म एक में वित्तीय ब्रह्म ये शास्त्र के जो वचन है इन वचनों में अत्यंत अत्यंत विश्वास होना और भगवत स्वरूप जो है वह माइक नहीं है वह भले मध्यम आकार दिख रहा है परंतु तो भगवान चिन्मय होकर के ही विराजमान है वे माया के आवरण से बने हुए नहीं है ऐसा विश्वास करना ये भक्ति होगी जहां भगवान के स्वरूप को माइक करके माना जाएगा तो भगवत स्वरूप का अपमान होगा भगवत स्वरूप का अपमान होगा तो भक्त महारानी रूठ जाएंगी क्यों कोई भी पतिव्रता अपने पति के अपमान को सहन कर नहीं सकती है भक्त जैसे ही रूठेगी वैसे ही भक्ति के परकर रूप में जो ज्ञान और वैराग्य हैं वे भी साधक को छोड़ के चले जाएंगे और ऐसी स्थिति में श्रीमदभागवती संहिता कहती है आरुक परम पदम तथा पसंत यदि भक्ति का और भगवत स्वरूप की चिन्मयता का किसी ने विचार नहीं किया तो बड़े से बड़े ज्ञानी का भी अस पतन संभव है माया की भरवेट आकर के उनको भी बड़े बड़े योगियों को भी एक उर्वशीय एक मेनका की एक मुस्कान कहीं नीचे गिरा सकती है ऐसी स्थिति में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है और श्रद्धा का तात्पर्य है शास्त्र में विश्वास दोनों चीज श्रद्धा के दो माने शास्त्र में पूर्ण विश्वास और साथ के साथ में श्री भगवत स्वरूप और भगवान भगवान के प्रति मैं उनका अंश हूं अंश होकर के अंशी की सेवा करूं इस भक्ति में पूर्ण विश्वास ये छह वस्तु हैं तो छाधि शक्त संपत्ति ये ज्ञानी को प्राप्त हो जाएंगे और चौथी जो चीज है वो चौथी चीज है मुमुक्षा अर्थात मोक्ष की इच्छा तो संसद विवेक यहा फलभोक्त त्याग श्रम आदि छह संपत्तियां और मोक्ष की इच्छा ये चार चीज मुख्य रूप से साधन होकर के विराजमान मोक्ष की इच्छा नहीं है तो फिर उसकी गिनती ज्ञानी में नहीं होगी उसकी गिनती भक्तों में भक्त मोक्ष की इच्छा नहीं करते हैं वे सेवा की इच्छा ही एकमात्र करते हैं मोक्ष की इच्छा का त्याग कर देते हैं कि भक्ति मुक्ति स्प्रावत पिशाची हृदय मोक्ष की इच्छा होगी तो भक्ति का जो आस्वाद है उसको वह पिशाची खा जाएगी तो शुष्क ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी ना संबंध ये शुष्क ब्रह्मज्ञानी हैं इनका कृष्ण के साथ में कोई संबंध नहीं है इसलिए भगवत जो सच्चे भगवत भक्त हैं सच्चे ज्ञानी हैं वे भगवत स्वरूप को कभी भी मायक करके नहीं मानते हैं श्री शंकराचार्य श्री माधवेन्द्रपुरी श्री सुखदेव जी वे श्री संकालिक भगवत स्वरूप को कभी भी मायक करके नहीं मानते हैं भगवत स्वरूप को विशुद्ध सत्व चिन्हमय करके ही मानते हैं विष्णु सत्तापर्य प्राकृत सत्वगुण नहीं बल्कि विशुद्ध सत्व कोई चीज ही अलग है चिन्हय वस्तु है रजोग तबोग से रहित जो बच गया उसका नाम विश्वसत नहीं है विश्वसत्व तो एक अलग वस्तु है कि भगवान स्वेच्छा से अपनी स्वरूप शक्ति से अपने स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं तो जहां ब्रह्म को कृष्ण माना जाए उसका नाम है ज्ञान जहां कृष्ण को ब्रह्म और परमात्मा माना जाए उसका नाम है शांत भक्त और जहां कृष्ण को अपना संबंधी करके माना जाए उसका नाम है राग तो ये तीनों में मूल रूप में अंतर रहेगा तो शुष्क ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी जो शुष्क ब्रह्मज्ञानी हैं वो ब्रह्म ने कृष्ण का रूप धारण कर लिया ऐसा मानेंगे परंतु जो वास्तविक उत्तम ज्ञानी हैं वे अज्ञान की व्यस्टि से चैतन्य जीव है अज्ञान की समृष्टि से ईश्वर है ऐसा विचार नहीं करेंगे वे ईश्वर को चिन्मय करके मानेंगे अज्ञान की समृष्टि नहीं मानेंगे वे ईश्वर को विशुद्ध सत्वात्मक करके ही मानेंगे ये दोनों में मूलभूत में अंतर रहेगा तो ये जो रामचंद्रपुरी हैं ये रामचंद्रपुरी शुष्क ब्रह्म ज्ञानी शुष्क ब्रह्म ज्ञानी और ये कह रहे हैं कि माया के समष्टि से आवृत होकर के श्री कृष्ण विराजमान हैं, वे ईश्वर हैं माया के समष्टि से आवृत चैतन्य वह ईश्वर होकर के विराजमान हैं, ऐसा यदि मानते हैं तो वो भगवत स्वरूप को कभी भी उपास्य करके नहीं मानेंगे परंतु श्री शंकराचार्य भगत पाप जैसे जो सच्चे ज्ञानी हैं भगवत स्वरूप को चिन्ह में मानते हैं परंतु वे विचार करते हैं कि क्योंकि हमको ब्रह्म के साथ में अत्यंत निकटतम साहित्य साहित्य प्राप्त करना है और जब तक ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ये विचार रहेंगे तब तक पूर्ण साहित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है ऐसी स्थिति में भगवान के रूप की भगवान की लीला की अब हमको अपेक्षा नहीं है हमको ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त करना है इसलिए कृष्ण की अंग कांति उस कांति में ज्योति में ब्रह्म ज्योति में क्योंकि कोई विशेष नहीं है इसलिए जीव का ब्रह्म ज्योति में पूरी तरह से सायुज्य हो सकता है ऐसा विचार करके भगवान के स्वरूप को प्राकृत मानते हुए भी केवल उसकी अब हमको अपेक्षा नहीं है उसकी हमको आवश्यकता नहीं है केवल यह विचार करके वे जो निराकार निष्क्रिय जो ब्रह्म ज्योति है उसमें अपने चित्त को आकर्षित करते हैं उसमें ही केंद्रित होते हैं और भगवान के श्रीमुख चरणार्विंद उनकी ओर उन्मुख नहीं होते हैं क्योंकि उनकी श्रीमुख की ओर उन्मुख होने पर ज्ञाता ज्ञा ज्ञान ये कहीं त्रुप्टी बनी रहेगी और त्रुप्टि बने रहने पर पूर्ण सायुज नहीं होगा कहीं ना कहीं दूरी बनी रहेगी पूर्ण सायुज नहीं होगा तो पूर्ण सायुज को प्राप्त करने के लिए वे फिर भगवान के स्वरूप को चिन्ह में मानते हुए भी स्वरूप से चित्र हटा करके जो ज्योति मात्र है उसमें अपने चित्र को केंद्रित केंद्रित कर देती है और ऐसा केंद्रित करने पर फिर उस ज्योति में जो चित रूप जीव है वह चित्तकर्ण रूप जीव महाज्योति में सही रूप में ही सायुझ प्राप्त करके एक हो करके विराजमान हो सकता है जो विस्फुलंग रूपी जीव है एक चिंगारी रूपी जो जीव है वह ब्रह्म की महाज्योति में वह सायुझ प्राप्त करके स्थित हो सकता है ईश्वर गोसाई करे श्रीपाद सेवन स्वहस्ते करें मलमूत्रादि मार्जन ये तो थे रामचंद्रपुरी जो कि गुरु को उपदेश दे रहे थे और श्री के दूसरे एक शिष्य है वे है श्री ईश्वरपुरी ये श्री माधवपुरी का अंतिम समय में जब अंतर्धान का काल आ गया है उस समय भी ये श्रीपाद सेवन ये श्रीमाधनपुरी के चरणों की सेवा कर रहे हैं अपने हाथ से मल मलमूत्र आदि मार्जन करते हुए भी विराजमान हो रहे हैं गुरु जी जब असमर्थ हैं उस समय अपने हाथ से सेवा करते हुए विराजमान हो रहे हैं और निरंतर कृष्ण नाम का राय स्मरण निरंतर कृष्ण नाम का स्मरण करा रहे हैं तो कृष्ण नाम की एक विशेषता है कि नामा से तो पाप की नृत्ति हो जाती है कृष्ण नाम का नारायण बेटे का नाम लिया अजामिल के पाप की नृत्य हो गई संसार बंधन की भी नृत्य हो जाएगी मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी परंतु तो संबंध पूर्वक यदि कृष्ण नाम लिया जाएगा तो सेवा सुख की प्राप्ति होगी तो ये निरंतर कृष्ण नाम का स्मरण करा रहे हैं कृष्ण लीला कृष्ण श्लोक सुनान अनुक्षण कृष्ण लीला कृष्ण श्लोक कृष्ण की महिमा उनको अनुक्षण सुना रहे हैं श्लोक माने महिमा उसका निरंतर निरंतर ये श्रवण करा रहे हैं और सेव्य सेवक भाव ये श्री माधवपुरी के हृदय में परम स्थिर हो रहा है निरंतर कृष्ण नाम तुष्ट तो हैयापुरी तारी कैल आलिंगन श्री पुरी जी ने उस समय श्री ईश्वर पुरी का आलिंगन किया और ये कहा बर दिल ये बरदान दिया कि कृष्ण तोमार हो एक प्रेम धन के भैया श्री कृष्ण रूपी प्रेम धन की कृष्ण प्रेम रूपी धान की तुमको प्राप्ति होगी कृष्ण तोमार हो एक श्री कृष्ण तुमको मिलेंगे और तुमको प्रेम धन की प्राप्ति होगी वही हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में साक्षात कृष्ण श्री ईश्वरपुरी जी को मिले और प्रेम धन उनकी प्राप्ति हुई से हई ते ईश्वरपुरी प्रेमेर सागर इस प्रकार श्री ईश्वरपुरी तो प्रेम के सागर हो गए और रामचंद्रपुरी हरला सर्व निंदा कर और रामचंद्रपुरी गुरु के चित्त को दुखाया था इसलिए ये सबकी निंदा करने वाले हो गए तो महत अनुग्रह निग्रह इन दोनों के प्रतीक हो करके ये दो व्यक्ति महत्व अनुग्रह के प्रतीक हैं श्री ईश्वरपुरी जी और महत निग्रह उनके प्रतीक हैं श्री पुरी और दोनों के द्वारा जगत को श्री पुरी श्री माधवेन्द्रपुरी जी ने यह शिक्षा प्रदान कर दी जगत गुरु माधवेंद्र करी प्रेम दान श्लोक पढ़ते हो कई अंतर्धान जगत गुरु श्री पुरी हैं उनने श्री ईश्वरपुरी जी को प्रेम का दान किया और इस श्लोक को पढ़ते हुए वे अंतर्धान हो गए श्री माथुर व्योग में श्री राधा रानी जैसा भाव धारण किए हुए हैं उस भाव को धारण करके उनकी दासी के रूप में अपनी स्वामी के भाव का उच्चारण करते हुए स्वामी के चित्त के साथ में अपने चित्त को मिलाकर के श्री माधुरीपुरी इस श्लोक को पढ़ रहे हैं ये श्लोक ये वचन तत्व ती तत राधा रानी के हैं माथुर में और उसी का अनुवाद अनुवचन उसी का अनुवाद उसी का दोबारा कथन वे कर रही हैं उनकी कोई दासी तो मंजरी उनके स्वरूप का श्री अपनी स्वामी उनके ब्योग के साथ में अपने चित्त को मिलाकर के वे बिलाप करती हुई कह रही हैं कि आन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदाब लोक के से हम हृदय लोक कातरम दयित भ्रामती किम में बोले आई दीन दया हे परम दीन दयालु दीनता में अर्ध हो जाने वाले हे नाथ कहा हो मिलन में कहा श्री राधा रानी के हृदय में श्याम सुंदर के प्रति ऐठ ही भरी रहे सदा बामता सहज स्वभाव में जो बामता है वो बामता विराजमान है माननीय स्वभाव इनका सहज रूप में विराजमान मान तीन प्रकार का है एक मान है सकारण मान जो दृढ़ मान बन जाता है एक है कहीं प्रेम वैचित्र्य के कारण होने वाला मान जो जल्दी से दूर हो जाता है मृदमान तो दीर्घ दीर्घमान मृदमान श्याम चंद्र ने कोई अपराध किया तो मान दीर्घ होगा कभी गोत्रन हो गया या जानबूझकर के बिना कारण के भी ये मान धारण कर रही है ये हो गया जहां कोमल मान कोई गलत गलतफहमी हुई जल्दी से उसका समाधान हो गया और तीसरा जो मान है वो है स्वभाव तो दो मान का तो समाधान हो जाता है परंतु तो स्वाभाविक जो मान है वो स्वाभाविक मान श्री क्रिया में सदा बना रहता है पंत तो जब बिर का अवसर आता है उस समय के अवसर में शिप्रिया जो है उनमें ये मान सहज स्वाभाविक जो बामता है वो स्वाभाविक बानता भी दूर हो जाती है और उस समय हे दीन दयाल मुझ शरीर की कोई दीना नहीं है और आप शरीर का कोई दयाल नहीं है क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं होगी हाय कब कृपा होगी क्या ये कृपा होगी के कहते हुए शिवप्रिया एकदम व्याकुल हो रही हैं हे हे के के ऊपर परम दया करने वाले हे नाथ नाथ करके उल्लाना दे रही हैं कि तू मुझसे प्रार्थना करने वाला है तू मेरा रक्षक है तो मुझे गौरव प्रदान करने वाला है नाथ शब्द के तीन अर्थ हैं नाथ माने रक्षा करने वाला नाथ माने याचना करने वाला और नाथ माने दान करने वाला याचना दान और रक्षक ये तीन नाथ शब्द के अर्थ है कहीं शिव भागवत में ही आया नाथ नाथ है नाथतम नाथ कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं हे नाथ नाथ है माने कृपा करके मुझे प्रदान करो नाथ शब्द के तीन अर्थ आ जाएंगे तुम रक्षा को रक्षक भी हो देने वाले भी हो और नाथ माने हमारी अभिलाषा जो है वो भी तुम ही हो तो अभिलाषा रूपी दान करने वाले भी और रक्षा करने वाले भी तुम ही हो तो दीन दयार नाथ मथुरा नाथ मथुरा माने विरह रूपी जो कष्ट उसको दूर करने वाले हो मतनाते भक्त हृदयम सा मथुरा मतनाति पापान कष्टान सा मथुरा मथुरा के दो अर्थ हैं मथुरा का एक अर्थ है जो प्रेम से हृदय को मस दे यह मथुरा का मुख्य अर्थ मथुरा का गौण अर्थ है जो पापों को मस दे पापों को दूर करे मथुरा के दो गुण बताए गए एक तारक गुण एक पारक गुण तारका जायते मुक्ति ही हर हरिभक्ति तो पारकात् पारक गुण के द्वारा श्री मथुरा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं और पारक गुण के द्वारा श्री मथुरा प्रेम का प्रेम का दान करने वाला तो मथुरा नाथ माने भक्त के सारे अपराधों को न देख करके उनके पापों को न देखते हुए भी उनके ऊपर करने वाले आप होकर के विराजमान हो यह मथुरा का एक विशेष गुण है कि वह रूप में पाप की स्थिति हो उसके पहले ही प्रेम का दान कर दी थी अन्य जो साधन है उनमें पहले चित्त को शुद्ध करो योग्यता अर्जित करो तब जाकर के प्रेम की प्राप्ति होगी परंतु तो कृष्ण भक्ति की एक विशेषता है कि वह चित्त अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है फिर भी नाम लिया जा रहा है तो वह चित्त को भी शुद्ध करेगा और प्रेम को भी प्रदान करेगा अधिकार संपत्ति प्रदान करते हुए प्रेम को दान करेगा और अधिकार संपत्ति के फल वह साधक अवस्था में भी कुछ कुछ दिखने लग जाएंगे। जब पूर्ण अधिकार की प्राप्ति होगी तब प्रेम के पूर्ण लक्षण दिखने लग जाएंगे परंतु पूर्ण अधिकार की प्राप्ति नहीं है केवल रति का अंकुर उत्पन्न हुआ है तब भी प्रेम के कुछ कुछ लक्षण दिखने लग जाते हैं शांति अभ्यर्थ कालत्व विरक्ति मान शून्यता आशाबंध समा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति स्थद गुणाक्षा ने स्थले इत्यादयोन भाव्यु जाते रत्यंकुर जन रति का भी अंकुर मात्र उत्पन्न हुआ है प्रेम पूरा उत्पन्न नहीं हुआ है पर प्रेम पूरा उत्पन्न न होने पर भी अभी चित्त में मालिन्जमान है फिर भी रति का अंकुर मात्र यदि उत्पन्न हुआ है तब भी शांति क्षांत माने कष्ट होने पर भी अपने इष्ट की ओर चित्त लगा रहेगा शांति माने कष्ट होने पर भी कष्ट की ओर ध्यान चित्त नहीं जाएगा अपने लक्ष्य की ओर ही चित्त लगा रहेगा अभ्यर्थकाल तो हाई मेरा समय व्यर्थ नहीं जाए विरक्ति शरीर के सुखों की ओर में नीप जाऊं उनके प्रति वैराग्य शरीर भी जब अस्थिर है तो उसके सुख भी अस्थिर है यह वैराग्य धारण करना मान शून्यता है परम उत्तम परंतु तो मान शून्यता की प्राप्ति हो जाना निर्भिमानता की प्राप्ति होना जाना आशाबंध गोविंद कृपालु हैं किशोरी युग कृपालु हैं कभी न कभी तो कृपा करेंगी ये आशा बंद कंठा हे किशोरी कृपा करो नाम गाने सदा रुचि अपने इष्ट के गायन में सदा रुचि आसक्ति स्थल गुणाक्षा ने उनके गुणों के गायन करने में आसक्ति उसे कभी थके नहीं गुणों का गायन करते हुए अप्रीति स्थल वस्त स्थले धाम के प्रति प्रीति इत्यादि अनुभाव ये सब उत्पन्न हो जाएंगे इत्यादि शब्द में फिर वैष्णवों के साथ में अत्यंत प्रीति जो जीव मात्र उसके प्रति उसमें अपने इष्ट का दर्शन करना ये जो उदारता ये जितने भी सत्यनिष्ठा ये सारे गुण भक्ति में फिर अपने आप प्राप्त होते हुए चले जाएंगे तो मथुरा नाथ कहने का तात्पर्य यह है कि आप पों को नृत्य करके प्रेम का दान करते हैं प्रेम में भक्त के हृदय हुर्द को हृदय को जो मथुरे उसका नाम है मथुरा और उसके आप नाथ होकर के विराजमान कदाब लोक से साधक के पास में और कोई दूसरा साधन नहीं है उसके पास में किम और कदा ये दो ही वस्तुएं एक मात्र विराजमान है किम में दो भाव हैं कि हाँ, मैं जो आपकी सेवा करना चाहती हूं वो कितनी दुर्लभ वस्तु है कितनी बड़ी वस्तु है और उसको मैं चाह रही हूं साधक जब किम भाव को धारण करता है कि क्या मुझे ये सेवा मिलेगी क्या मैं आपके पंखा करूंगी क्या मैं आपको रासमंडल में अभिसार कराऊंगी हे श्री किशोरी जो क्या मैं आपके चरणों की सेवा करूंगी वो अवसर होगा जबकि मैं श्री नुकुंज मंदिर में आपकी मिलन में बिखरी हुई माला फूल मोती उनको बीनती हुई विराजमान होंगी कब मैं आपके महाप्रसाद को ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त करूंगी कब मैं आपके ऊपर पंखा करूंगी कब आपकी शिथिल हुई बहनी को अपने हाथ से गूथंगी कब आपको स्नान कराऊंगी कब श्रृंगार धारण कराऊंगी कब श्री लाल जी के प्रसादी को को को को आपको आपके पांग को, श्री कृपा करके समर्पित करूंगी कितनी दुर्लभ वस्तुएं हैं अत्यंत अत्यंत दुर्लभ वस्तु तो किम शब्द में एक बात है कि जो अभिलाषा कर रही हूं वो लोग वह अभिलाषा अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है और किम का दूसरा भाव है कि यदि अधिकारी होकर के करती तब तो को कोई परेशान की बात नहीं थी मेरे पास में कोई भी साधन नहीं है अकिंचन जनों के ऊपर तुम कृपा करने वाली हो श्री किशोरी जी तो किम का तात्पर्य है मैं साधनहीन अकिंचन अकिन हूं मेरे पास में कोई बल नहीं तो किम में दो भावों के ऊपर विशेष रूप से साधक को केंद्रित होना चाहिए कि जो सेवा की ये कामना कर रहे हैं वो कोई मामूली चलती फिरती चीज नहीं है वो अत्यंत अत्यंत मूल्यवान वस्तु है जो बड़े भावों को भी प्राप्त नहीं है ऐसी दुर्लभ वस्तु की मैं अभिलाषा कर रही हूं और दूसरी किम में जो भाव है वो ये है कि मेरे शरीर के पास में व्यक्ति के पास में कोई साधन संपत्ति भी नहीं है न तप है न जप है न कहीं कोई साधन है मेरे पास में कोई भी साधन नहीं है केवल शरणागति के अलावा आपको केवल प्रणाम करने के अलावा मेरे पास में और कोई दूसरा साधन नहीं है और का तात्पर्य है कि मैं बहुत दुखी हूं यदि देर हो गई तो बहुत भरभेद में फंस जाऊंगे अभी माया की भरभ में मैं व्याकुल हो रही हूं विराह के समुद्र की तरंगों में मैं व्याकुल हो रही हूं कदा अब और सहन नहीं कर सकती हूं जल्दी से कृपा करो यदि अभी मुझे आप नहीं मिले तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उपनिषद कहते हैं महती ही वो नावेदिक महति विनष्टी यदि अभी उस तत्व को नहीं जाना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा महती इसलिए मुझे अभी मिलनी चाहिए कोई वो वस्तु मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती हूं और प्रतीक्षा के तब तक तो मेरा ढेर हो लेगा ये कदा का तात्पर्य और कदा का तात्पर्य है कि मेरे पास में आपके अतिरिक्त कोई दूसरा साधन भी नहीं भाई तुमसे नहीं मिला तो कोई दूसरी दुकान से खरीद लाऊं। ऐसी कोई दूसरी दुकान नहीं है कि जहां से ये वस्तु की प्राप्ति हो जाए इसको देने वाली भी आप हैं। तो हम साधकों के पास में दो वस्तुओं के अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं है किम और कदा रागानुगा जो भक्ति है उस रागानुगा भक्ति के चार पाए हैं जैसे चौकी के चार पाय होते हैं एक पाया है लोह आपका माधुरी इतना सुंदर है कि वो लुभाए हुए हैं, दूसरा है अनुगत्य श्री गुरुदेव श्री सखी गणों का श्री प्रिया जी अनुगत्य ग्रहण करके ग्रहण कर रही है सखी तू ही मिलाने वाली है और साधक भी श्री गुरुदेव का अनुगत्य ग्रहण करके विराजमान है अनुगत्य तीसरी वस्तु है कृपा कृपा में दो चीज किम और कदा किम में फिर दो चीज कि वो वस्तु जो मांग रही हूं वो बड़ी दुर्लभ है और मेरे पास में साधन नहीं है साधन का बल नहीं है और कदा का तात्पर्य है कि बहुत देर हो गई मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती हूं और इस वस्तु के लिए किसी दूसरे के पास में भी जाने के पास के लिए मेरे पास में विकल्प नहीं है इसको केवल ही श्री किशोर जी आप ही दे सकते तो ये किम कर दो वस्तुओं को धारण करे और चौथी वस्तु अपना स्वरूप तो रागण का भक्ति के चार मूल स्तंभ हैं लोग अनुगत्य कृपा और अपने स्वरूप का बोध कि मैं श्री किशोरी जी की दासी हूं अथवा अच्छा श्री किशोर जी यहां पर वर्णन कर रही हैं व्याकुल होकर कह रही है कि प्यारे तेरे अतित्व मेरे मेरा और कोई दूसरा प्रिय नहीं है तो अन्यता एक वही यहां पर प्रकट हो रहा है तो लोक से मैं कब आपका दर्शन करूंगी तो लोक से और किम करो मैं हम ये कदा और के अलावा और कोई दूसरा साधन भक्त के पास में है ही नहीं ग्रही के पास में है ही नहीं हृदय हम तद लोक कातरम प्यारे तेरा दर्शन मात्र मिल जाए इतने में ही इसके लिए भी मेरा चित्र व्याकुल हो रहा है तर अब लोक कातरम प्यारे यदि तुझे हमें कष्ट देने में ही सुख मिलता है तुझे सुख मिलता है तो मैं उस कष्ट को प्राप्त करने के लिए तैयार हूं परंतु एक बार तेरा दर्शन मिल जाए दर्शन तो दे दे। श्री गोपी गीत में कभी मुख दर्शन करने के लिए प्रार्थना करती हैं, कभी यह प्रार्थना करती हैं कि तेरा हाथ हमारे माथे के ऊपर रख दे कभी चरण जो हैं, उनको वक्षस्थल के ऊपर धारण करने के लिए प्रार्थना करती हैं तो मुखदर्शन श्री हस्त का स्पर्श चरण जो है उनको वक्षस्थल पर धारण करना ये तीन वस्तुओं इनकी शुरू शुरू में प्रार्थना की फिर आपकी कथामृत जो है उसका पालन करने के लिए अभिलाषा कर रही है तो कदा लोक से कदा और किम इनके अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है तो आई दीर्घ आई कहकर के तू मेरा है ये जो भाव है ये भाव कहीं प्रकट हो रहा है और इसमें कह करके जो अत्यंत निकटता है उस निकटता को कहीं शब्द के द्वारा संबोधन आदर देते हुए ईश्वर इत्यादि अरे रे कहकर के जहां संबोधित कर रही हैं ये ममता की अक्षयता कहीं प्रकट हो रही है दीन दयाल माने जब तू तो दीन दयालु होकर के विराजमान तो क्या जिसको तूने अपनी प्रिया करके अपनाया उसके ऊपर कृपा नहीं करेगा क्या? हे नाथ तूने अनेक बार मुझसे याचना की अनेक बार अपने प्रेम का मुझे दान किया और अनेक बार अनेक अभिलाषाएं तू धारण कर रहा है और मेरी अभिलाषाओं को तू पूरा कर रहा है कभी अनुकुल नायक बनकर के स्वाधीन भर्तृका की जितनी भी अभिलाषा है उनको पूरा करता है तो नाथ में याचना नाथ में अभिलाषा और नाथ में संरक्षण ये तीनों भाव तू प्रकट करने वाला है मथुरा नाथ जब तू पृथ्वी का पालन करने के लिए प्रकट हुआ तो क्या जगदीश होकर के मैं जगत से अलग हूं क्या मथुरा नाथ कहकर के मेरे चित्त को तू मत दे प्रेम से मतने वाला है कष्टों को दूर करने वाला है ये एक सामान्य अर्थ और मेरे चित्र को प्रेम से मतने वाला है कदाब लोक से तेरा अवलोकन मात्र मिल जाए इतना ही बहुत है ये तेरी कोई कम कृपा है क्या कदाब लोक से कब मैं देखूंगी तुझे हृदय तद अवलोक कातरम कब तो अपने आप को मुझे दिखाएगा अब लोग कैसे कब दिखाएगा मेरा हृदय तेरा दर्शन करने के लिए अत्यंत अत्यंत कातर हो रहा है व्याकुल हो रहा है दैत प्यारे कभी आई कहकर के बोलते हैं कभी मथुरा नाथ कहकर के बोलती हैं कई दैत कहकर के अपनी व्याकुलता उसको प्रकट करती हैं तो कहीं दीनता है कहीं आदर है और कहीं अपने संबंध का अपनी से तेरी जो अभिन्नता है वो निज की अभिन्नता का बोध कराते हैं दैत, अरे परम परम प्यारे दया करने वाले अथवा तेरे व्याकुलता का दर्शन करके मैं व्याकुल हो रही हूं मेरे ऊपर दया करने वाले भ्राम्य मेरा चित्त तो भ्रमित हो जा रहा है और भ्राम्यति में ये सुजात चरणाम स्तनेशु तू भी मेरे वियोग में व्याकुल हो रहा होगा हाय क्यों वृंदावन के कांटे कंकड़ की भूमि में तू विचरण कर रहा है मेरा चित्त भ्राम्यति भ्रमित हो रहा है कि तेरे चरण ये सुजात सुजात चरणाम हम स्तनेशु भीता तेरे चरणों को डरती डरती हम अपने वक्षस्थल पर धारण करती हैं, धीरे धीरे धारण करती है शनि कि हमारे वृक्षों कठोर हैं, तेरे चरण परम सुकोमल हैं, कहीं कठोर वक्षस्थल की तेरे चरणों को ठोकर न लग जाए परंतु तेरे मुख की प्रसन्नता देकर के अनुमान करती हैं कि शायद तुझे सुख मिल रहा होगा इसलिए तेरे चरणों को अपने वक्षस्थल के ऊपर हम धारण करती हैं परंतु भ्रमित बुद्धि भ्रमित हो जाती है विचार करती हैं कि हाय ऐसे कोमल चरणों को इतनी कठोर स्थल पर धारण करना उचित नहीं है फिर मन में विचार कर रही हैं कि यदि इनसे प्यारे को सुख नहीं मिलता तो उनके चेहरे पर विकृति आनी चाहिए थी यहां तो आनंद का भाव है शायद ये चरण कठोर हो गए होंगे क्यों संसर्ग या दोष हमारे के संसर्ग से तेरे चरण भी कठोर हो हो गए होंगे भ्रमित बुद्धि हो जाती है कि हा यह हमारी कल्पना ही तो नहीं है विधाता से यह प्रार्थना करें कि हमारे वक्षोजों को कोमल कर दे तो जाने रसिक श्रोमणि तुझे सुख मिलेगा कि नहीं यदि इनको कठोर बनाने की प्रार्थना करे तो भय लगता है कि तुझे कहीं पीड़ा नहीं हो रही हो इसलिए भ्रम निर्णय निर निर नहीं कर पाती फिर वृंद विचार कर रही हैं कि तू वृंदावन की भूमि में क्यों घूम रहा है कल्पना करती हैं कि जहां जहां तू चरण रखता होगा वहां वहां वृंदावन की भूमि स्थल कमलों को प्रकट कर देती होगी गोवर्धन अपनी जवाह प्रकट कर देते होंगे वृंदावन की भूमि परम कोमल बन जाती होगी परंतु जब छू करके देखती है भूमि को तो लगता है तेरे चरण तो बड़े कोमल हैं उसकी तुलना में भूमि तो बड़ी कठोर है, तो है। अत थी हमारी बुद्धि हो जाती है तब तो लगता है कि तू जानबूझकर के इस भूमि में घूम रहा है परंतु घूम क्यों रहा है शायद हमको कष्ट देने के लिए तू घूम रहा है अत प्यारे हमको कष्ट देने के लिए तू स्वयं कष्ट सहन करना चाह रहा है तो ऐसा कष्ट भी सहन मत कर मत कर प्यारे एक बार हमको दर्शन दे दे हमारे प्राण हमारी आयु तुझे लग जाए भवदा युषाम हमारी आयु तुझे लग जाए तू चिरजीवी होकर के विराजमान हो हम केवल मात्र एक बार यही चाहती हैं कि तेरा मुख दर्शन कर ले और अपनी आयु तुझे समर्पित कर दी हमारी आयु को तू अपने पास में ही रख तेरा दर्शन मात्र चाहती हैं तो हृदय तेरे अवलोकन करने के लिए व्याकुल हो रहा है दृपाल भ्राह्म्य किम करूं मैं हम मैं क्या करूं क्या करूं ऐ शोके कृष्ण प्रेम कई उपदेश कृष्णे भक्त भाव विशेष इस श्लोक में श्री माधेन्द्रपुरी ने श्री कृष्ण प्रेम का उपदेश प्रदान किया कि कृष्ण प्रेमी जन में तत्सुख सुखित तो भाव होता है तत्सुखी भाव होता है प्यारे के सुख को ही वह सुख मानता है कि प्यारे यदि हमको कष्ट देने में तुझे सुख मिलता है तो हमारी आयु भी तुझे समर्पित है तुझे किसी तरह से सुख मिलना चाहिए और कृष्ण ब्रह्म में विभिन्न जो भाव हैं में प्यारे के प्रति उल्हा दीन दयाल कहकर के श्याम सुंदर के प्रति अत्यंत आदर का जो भाव है वो प्रकट हो रहा है नाथ कहकर के अपनी असमर्थता और अपनी एकमात्र निष्ठा को प्रकट कर रही हैं, मथुरा नाथ कहकर के तू सबका कल्याण करने वाला प्रेम दान और उल्हाने में कह रही हैं कि सबका प्रेम दान करने वाला फिर हमको कष्ट क्यों प्रदान कर रहा है तेरा दर्शन करने के लिए हमारा चित्र व्याकुल है लोक से में तेरे अतिरिक्त हमको कोई दूसरा हमारे पास में विकल्प नहीं है और यदि तूने देर की तो हाय तेरा भी बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा भी बड़ा नुकसान हो जाएगा इसे विलंब सहन नहीं कर सकते हैं हे दैत अरे प्यारे तू तो दयावान है भ्राह्म्य मेरा चित्र घूम रहा है किम करो मिहम हाय मैं क्या करूं मन में तो बड़ी बड़ी अभिलाषा थी कि तेरी ऐसे सेवा करूंगी ऐसे सेवा करूंगी ये सेवा करूंगी ये सेवा करूंगी पंतु किम करो मिहम वो जो किम दुर्लभ वस्तु उनको अयोग्य होकर के भी मैं चाह रही पृथ्वी से रोपण कर गेला प्रेमांकोर श्री माधेन्द्रपुरी पृथ्वी के उपक प्रेम का अंकुर रोपण करके विराजमान हुए सही प्रेम प्रेमांको वृक्ष चैतन्य ठाकुर श्री चैतन्य ठाकुर उसी बीज के वृक्ष बन करके विराजमान हुए ये भक्ति रूपी कल्प वृक्ष ये श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप भी है और चैतन्य महाप्रभु इसके माली भी दोनों जहां भक्ति कल्प वृक्ष का वर्णन किया श्री कवराज कविराज गोस्वामी ने प्रारंभ में आदि में वहां पर कहा गया कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कल्प वृक्ष होकर के भी विराजमान है और वे इसके माले भी होकर के विराजमान है श्री माधवनपुरी इसकी जड़ होकर के विराजमान है बीज है श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु माधवनपुरी है इसकी जड़ और जड़ होकर के वृक्ष रूप में भी श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान है और उन वृक्ष के माली होकर के भी गार्डनर होकर के भी वही विराजमान तो तीनों चीज बीज भी हुए हैं वृक्ष भी हुए और माली भी श्री चैतन्य महाप्रभु भी हैं तो से प्रेमांकुर वृक्ष चैतन्य ठाकुर जो प्रेमांकुर था उसके ही वृक्ष होकर के चैतन्य होकर के विराजमान प्रस्तावे पूरी गोशाली निर्याण ये प्रसंगानुसार के निर्याण का हमने वर्णन किया इसको जो सुने उन सभी का कोई भाग्यवान नहीं है यहा, यहां सुने से ही बड़ भाग्यवान जापे कृपा करे श्री श्यामा पाए सुन रस भावे ठाकुर की कृपा नहीं होती है तो किसी को रस अच्छा नहीं लगता है ये हमने तुम्हारे सामने वर्णन किया ये श्री माधवनपुरी के ये जो वचन हैं ये इन बचनों के तात्पर्य को और कोई नहीं जानता है केवल तीन जने इसके अर्थ को जानते हैं या तो मूल रूप में जिनके वचन हैं श्री राधा रानी या माधवनपुरी या चैतन महाप्रभु जो कह रहे हैं इसका अनुवाद कर रहे हैं उसको दोहरा रहे हैं वे महाप्रभु जानते हैं इसके भीतर कितने सात्विक भाव छिपे हुए हैं कितने संचारी भाव छिपे हुए हैं कितने मिलन और विरोह के भाव दशाएं अनुभव इसमें छिपे हुए हैं उनका वर्णन भी किया जा इसमें आई कहकर के कितने कितनी लीलाए छिपी हैं तो अनुभाव कितने छिपे हैं दीन दयाल कहकर कि कितनी व्याकुलता कहीं निर्वेद कहीं व्याकुलता कहीं हर्ष कहीं चिंता न जाने कितने सात्विक भाव वे सात्विक भाव कितने संचारी भाव इसके भीतर छिपे कितनी अनुहार दशाएं मिलन के कितने दृश्य उस समय अवचेतन में श्री किशोर जी के विराजमान हैं न जाने कितने मिलन के दृश्य कितने लीलाओं के दृश्य उनके हृदय में विराजमान हैं और उस समय दैित कहकर के श्री प्रिया के अनुकूल नायक होकर के श्याम सुंदर जैसी सेवा कर रहे हैं तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है इसलिए इस श्लोक के अर्थ की कहीं व्याख्या नहीं की गई इस श्लोक के अर्थ का जो व्याख्यान है वो किया नहीं जा सकता है इसको राधा रानी श्री माधविंदपुरी या श्री चैतन्य महाप्रभु ये तीन ही इसके अर्थ को जानते हैं बोलो बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री रमण हरि गोविंद जय जय गृताय गौर हरि हरिमो जय जय श्री राधेश